दैनंदिन जीवन में योग श्रद्धावान लभते ज्ञानम भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है यह कहकर भगवान ने श्रद्धा को ज्ञान प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इंगित किया है सभी ज्ञानी होकर पैदा नहीं होते और सबको शास्त्रों द्वारा कहे गए विधि निषेधों की भी जानकारी नहीं होती पर सभी में न्यूनाधिक मात्रा में श्रद्धा अवश्य होती है ज्ञान तथा शास्त्रों की जानकारी का संबंध बुद्धि या मस्तिष्क से होता है जबकि श्रद्धा हृदय या भावना का विषय है हमारे दैनंदिन जीवन के अनेक क्रियाकलाप श्रद्धा अथवा विश्वास के द्वारा ही प्रचालित होते हैं सड़क पर चलते अगर हमें आगे का रास्ता जानना हो तो हम सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति से या पास के दुकानदार से पूछते हैं वह जो बताता है उसे हम श्रद्धा पूर्वक मान लेना पड़ता है बिना श्रद्धा के इस तरह के सामान्य कार्य भी संभव नहीं होते अपने स्वयं के जन्म के हम स्वयं साक्षी नहीं हो सकते हमें किसी न किसी की बात पर विश्वास रख मान लेना पड़ता है कि अमुख हमारे माता पिता हैं। माता पिता की अधिकांश बातें बाल्यकाल से ही हम श्रद्धा विश्वास की सहायता से मानते चले आए हैं और ये बातें हमारे ज्ञानार्जन का आधार बनी है इस तरह श्रद्धा हमारे सामान्य दैनंदिन जीवन का आधार तो है ही वह आध्यात्मिक जीवन का भी आधार है यही कारण है कि गीता में एक पूरा अध्याय श्रद्धा के प्रकारों के विवेचन के लिए रखा गया है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि तीन प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा होती है स्वभावजा शब्द ही इस बात की ओर इंगित करता है कि श्रद्धा सभी में स्वाभाविक है तथा पात्र भेद तथा श्रद्धा के विषय के भेद से यह सात्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकार की होती है लेकिन ये तीनों श्रद्धाएं शास्त्र विधि रहित है जैसा कि अर्जुन के प्रश्न से सूचित होता है ये शास्त्र विदिमसृज्य यजंते श्रद्धयान्विता लेकिन जिस श्रद्धा से ज्ञान लाभ होता है वह शास्त्र सम्मत होनी चाहिए ऐसी ज्ञानोपयोगी श्रद्धा ही श्रद्धा की परिभाषा शंकराचार्य ने इस प्रकार से की है शास्त्र से गुरुवाक्य से अर्थात शास्त्र और गुरुवाक्य को सत्य मानकर बुद्धि में अवधारित करना श्रद्धा है यह तो स्पष्ट ही है कि सभी मनुष्यों में श्रद्धा किसी न किसी रूप में रहती है और व्यक्ति की पहचान भी उसकी श्रद्धा से ही होती है यो यद्धा स एव स लेकिन ज्ञान साधन रूप श्रद्धा का विशेष महत्व है श्रद्धा हमारे मानसिक अंतर्द्वन्द्वों एवं संशयों को दूर कर इनके द्वारा नष्ट हो रही मानसिक ऊर्जा को संचित रखती है जैसा कि गीता में कहा गया है अज्ञा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति अश्रद्धालु व्यक्ति संशय युक्त होता है लेकिन जिज्ञासा श्रद्धा की विरोधी नहीं है विषय को समझने के लिए गुरु से प्रश्न अवश्य किया जाना चाहिए तदविधि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया। लेकिन श्रद्धा के अभाव में तो गुरु से प्राप्त ज्ञान भी फलीभूत नहीं हो सकता शास्त्र और गुरु के वाक्य को सत्य मानना श्रद्धा की इस परिभाषा से ऐसी धारणा हो सकती है कि श्रद्धा का विचार अथवा ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है एक अन्य परिभाषा के अनुसार ज्ञान एवं जिज्ञासा के आधार पर श्रद्धा के तीन प्रकार हो सकते हैं श्रद्धा सा सात्विकी ज्ञाया विशुद्ध ज्ञान मूलिका प्रवृत्ति मूलिका चिज्ञासा मूलिका परा विचारहीन संस्कार मूलिका स्वान्तिमा मता अर्थात विशुद्ध ज्ञानमूलक श्रद्धा सात्विक है जिज्ञासा और प्रवृत्ति मूलक श्रद्धा राजसिक तथा विचारहीन संस्कार मूलक श्रद्धा तामसिक होती है प्रत्येक व्यक्ति में सर्वप्रथम विचारहीन संस्कार मूलक श्रद्धा ही विद्यमान रहती है पर जिज्ञासा के उदय होने पर वह राजसिक एवं ज्ञान होने पर सात्विक हो जाती है श्रद्धा से विर्य या उत्साह होता है तथा यही श्रद्धा एक मुमुक्ष साधक की जननी की तरह रक्षा करती है जिस विषय में जिसकी श्रद्धा नहीं होती उस विषय में उत्साह नहीं होता श्रद्धा का भाव रहने से श्रद्धे विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है और उसके गुण समूह आविष्कृत होते रहते हैं केवल उत्सुकता पूर्वक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त हो सकता है लेकिन ऐसा ज्ञान केवल औत्सुक निवृत्ति करता है लेकिन जिस ज्ञानार्जन के साथ चित्त की प्रसन्नता या संप्रसा रहता है वही सात्विक श्रद्धा है श्रद्धा को ज्ञानार्जन का एक प्रमुख आधार स्तंभ माना गया है श्रद्धा मानसिक बल का एक लक्षण भी है श्रद्धावान व्यक्ति जीवन के घात प्रतिघातों में आसानी से विचलित नहीं होता वह यम का भी सामना करने में समर्थ हो जाता है यह बात कठोर निषद में एक उपाख्यान के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से समझाई गई है नचकेता की श्रद्धा कठोपनिषद के प्रारंभ में यम और नचकेता के वार्तालाप की पृष्ठभूमि के रूप में एक छोटी सी कहानी कही गई है नचकेता के पिता एक यज्ञ करते हैं और अच्छे दुधारू गायों के बदले बंध्या वृद्धा और दुग्धहीन गायों को दान देते हैं मानव मन सर्वदा सर्वत्र एक सा ही होता है चाहे वह औपनिषिदिक काल ही क्यों न हो हम निकृष्ट का दान कर श्रेष्ठ फल पाना चाहते हैं और इस तरह स्वयं तथा दूसरों को छलना चाहते हैं नचकेता के पिता भी इस मनोवृत्ति के अपवाद नहीं थे वे स्वर्ग में सुख पाने की महान अभिलाषा से ऐसा एक यज्ञ करते हैं जिसमें सर्वस्व समर्पण करना होता है उनके किशोर पुत्र नचकेता ने जब यह देखा कि वे सर्वस्व त्याग का संकल्प लेकर भी केवल निकृष्ट का ही दान कर रहे हैं तो उनके मन में श्रद्धा का आवेश हुआ उपनिषद में इस शब्द श्रद्धा का विस्तार नहीं किया गया है संभवतः उपनिषद प्रणेता ऋषि यह मानकर चल रहे हैं कि श्रद्धा का अर्थ और महत्व सर्वविदित है वस्तुतः श्रद्धा आदि मूल्य उस काल की वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुके थे लेकिन हमारे लिए यह उचित होगा कि हम इस छोटे से तथा सहज भाव से प्रयोग किए गए शब्द के महत्व पर गहराई से विचार करें स्वयं स्वामी विवेकानंद ने इस पर अत्यधिक बल दिया है नचकेता किसी श्रद्धा स्वामी जी का प्रिय वाक्य था वे भारत के युवकों में इसी नचकेता किसी श्रद्धा को चाहते थे शंकराचार्य ने अपने भाष्य में श्रद्धा को आस्तिक बुद्धि ही पेतु हित काम प्रयुक्ता अर्थात पिता की हित कामना से प्रयुक्त आस्तिक बुद्धि कहा है सद्धा के वास्तविक तात्पर्य का कुछ संकेत हमें कठोपनिषद में भी प्राप्त होता है कठोपनिषद के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि नचकेता ने विचार किया कि इस तरह के निकृष्ट दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती नहीं बल्कि अंधकार में आनंद रहित दुखपूर्ण नारकीय लोकों की प्राप्ति होती है निश्चय ही यह ज्ञान नचकेता को शास्त्रों से प्राप्त हुआ था और इस बात को वे निर्विवाद सत्य मानते थे इसी को शंकराचार्य ने आस्तिक की बुद्धि कहा है अंतकरण की निश्चयात्मिका वृद्धि को बुद्धि कहते हैं और इस निश्चय या सत्य रूप के से अवधारणा की पराकाष्ठा ही उस विषय विशेष के साक्षात्कार का रूप ले लेती है बालक नचकेता के शुद्ध सरल मन ने उपरयुक्त शास्त्रीय सत्य को स्वीकार ही नहीं किया था वे तो मानव अपने पिता को नरक में जाते हुए देख रहे थे उनकी यह दृढ़ श्रद्धा अनुभूति में परिणत हो चुकी थी अतः उन्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने में देर नहीं लगी और वह था पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य पिता को दुख कष्ट से बचाना जहां हमें नचकिता के एक और सद्गुण की झलक प्राप्त होती है उनका पिता से जाकर कहना कि आप शास्त्र विरोधी कार्य कर रहे हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप आपको नरक का कष्ट भोगना होगा शील और सौजन्य का विरोधी होता यही नहीं यदि वे ऐसी बात पिता को कहते तो प्रतिक्रिया प्रतिकूल होने की संभावना थी अतः वे पिता के पास जाकर कहते हैं कि आप मुझे किसको दान करेंगे सर्वस्व दान के व्रत में पुत्र भी पिता के संपत्ति होने के कारण दातव्य है नचकेता का विचार यह था कि ऐसा कहने पर पिता को यह स्मरण हो आएगा कि उन्हें श्रेष्ठ वस्तुओं का जिनमें पुत्र सर्वश्रेष्ठ है दान करना होगा और तब वे वृद्ध दुग्ध रहित गायों के बदले अच्छे दुधारू गाय दान करेंगे इस तरह हम देखते हैं कि नचकेता में कटु सत्य का पालन करते हुए भी शील और सौजन्य का अभाव नहीं है बालक होते हुए भी वह चतुर है तथा पिता को किंचित मात्र में भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन उसके पिता पर आशानुरूप प्रभाव नहीं पड़ा एक दो बार तो उन्होंने निर्लज्ज बालक की अठ धर्मिता की उपेक्षा की पर जब तीसरी बार बालक ने वही बात दोहराई तो पिता ने क्रुद्ध होकर कह दिया जा मैंने तो तुझे मृत्यु को दिया